यजुर्वेदीय ईशावाशोपनिषद के बारहवें मंत्र का विचार हो गया है तेरहवे मंत्र का विचार आज होना है नौ दस ग्यारह इन तीन मंत्रों से सधन कर्म और कार्य ब्रह्म विषयक उपासना के समुच्चय का कथन हुआ बारह तेरह चौदह इन तीन मंत्रों से कार्य उपासना तो कारण उपासना का विधान करने के लिए ये अवानतर प्रकरण है उपासना का समुच्चय विधान तो किया जाएगा चौदहवे मंत्र के पूर्वार्ध में समुच्चय विधान उपयोगी अर्थ कथन बारह तथा तेरह इन दो मंत्रों से हो रहा है बारहवें मंत्र में केवल कार्य उपासना की तथा तो केवल कारण उपासना की निंदा की गई तो निंदा सुनकर के किसी के मन में ये आशंका ना हो कि केवल कार्य उपासना तथा तो केवल कारण उपासना त्याज्य ही है करके दोनों भी इसलिए केवल कार्य उपासना तथा केवल कारण उपासना का फल कथन तेरहवे मंत्र के द्वारा हो रहा है इसी के लिए तेरहवा मंत्र है तेरहवे मंत्र का उच्चारण किया जाए पहले तेरहवे मंत्र का अवतरण लिखते हैं भास्कर भगवान उसे देखिए आधुना उभयो उपासन हो, उपासनयो हो समुच्चय समुच्च कारण अवयफल आह अधुना एन मंत्र से। मंत्र से केवल कारण उपासना की निंदा कथनान तेरव केवल कार्य उपासना तथा तो केवल कारण उपासना रूप जो अवयो विशेष है समुच्चय यह विधेय है और समुच्चय का अवयव माना जाता है जिनका समुच्चय किया जा रहा है वे तो कार्य उपासना और केवल का, का, कार्य उपासना और कारण उपासना इनका समुच्चय बताया जा रहा है इसलिए कार्य उपासना को भी अवयव कहा जाएगा कारण उपासना को भी अवयव कहा जाएगा किसका अवयव तो समुच्चय का तो यहां विधेय जो समुच्चय उसके अवयवभूत कार्य उपासना तथा कारण उपासना का फल विशेष बताया जा रहा है इससे यह सिद्ध होगा कि केवल कार्य उपासना सफल होने से त्याज्य नहीं है और निंदे होने से ग्राह्य नहीं है केवल कारण उपासना भी सफल होने से त्याज्य नहीं और केवल कारण उपासना की निंदा होने से श्रुति को उपाधेय भी प्रतीत नहीं हो रही है इसलिए श्रुति का अभिप्राय निकलेगा कारण उपासना के साथ कार्य उपासना का समुच्चय इसलिए विशेषण दे दिया फल अवयो फल भेदम का समुच्चय कारणम समुच्चय का हेतुभूत जो एक, -एक उपासना के का फल विशेष है वह बताया जा रहा है उसे श्रुति तेरव्य मंत्र से बताती है तो तेरव्य मंत्र का उच्चारण करें अन्य देवाहवात अन्यहुर संभवात इतिशुश्रूम धीराणाम ये नस्त तद विचि आहुका करता है धीर आचार्य तो धीरा आचार्य संभवात अन्यत एवं आहु ऐसा प्रथम पाद का एक वाक्य बनेगा आहु क्रियापद कर्तृवाच्य में होने से कर्ता का अध्यार करना वहां प्रथमांत तो कोई है नहीं ना अन्य द्वितीय का एक वचन है आहु का कर्म है कर्म को बताता है तो करता है धीरा आचार्य जो धीर आचार्य हैं कार्य उपासना का और कारण उपासना का अलग अलग फल कथन हमारे लिए करने वाले जो धीर आचार्य हैं वे कहते हैं अबू का अर्थ है उन्होंने कहा क्या कहा है उन्होंने तो संभवात अन्यत एवं आहु यहां संभव शब्द कार्य का वचक है लक्षणा से कार्य उपासना को लेना तो इसलिए संभवात का अर्थ निकलेगा कार्य उपासना या। कार्य की उपासना से अन्यत यानी कारण की उपासना से होने वाले फल से पृथक ही फल केवल कार्य की उपासना का बताते हैं धीराचारी तो अन्यत अन्य आहु संभवात इसका अर्थ निकला अन्यत शब्द का अर्थ है पृथक ही तो किससे पृथक तो कारण उपासना से होने वाले फल से पृथक फल या अन्य देव शब्द से लेना किससे बताते हैं तो संभवात ने कार्य उपासना से तो कार्य उपासना से कारण उपासना से होने वाले फल से विलक्षण ही फल बताते हैं धीर आचार्य ये अन्य देवाहु संभवात इससे बताया गया द्वितीय पाद का अर्थ है अन्यदाह इससे आहू के कर्ता के रूप में वही धीर आचार्यों को का अध्ययन करना है तो असंभव शब्द कारण का परामर्शक है और लक्षणा से उसका अर्थ निकलेगा कारण उपासना इसलिए असंभवाद का अर्थ निकलेगा कारण उपासना या कारण की उपासना से अन्यत फलम धीरा आचार्य आहू करिए। धीरा आचार्या असंभव कारण उपासना तो धीर आचार्य कारण उपासना से अलग ही फल बताते हैं किससे अलग तो कार्य उपासना से होने वाले फल से अलग फल कारण उपासना का बताते हैं धीर आचार्य ये यहां पर कहा गया तो अन्य दाहूर इति सुश्रूम धीरा नाम के पास में तो वचनम पद का अध्याय करिए तो धीरा वचनम एवं प्रकार कम वश्रुम यानी श्रुतवंत तो इस प्रकार केवल कार्य उपासना का और केवल कारण उपासना का पृथक पृथक फल बताने वाला जो धीर आचार्यों का वचन है वह हम सुन रखे हैं कौन है धीराचार्यपते तो ये नद विचचक्षिरे तो ये यानी ये धीरा आचार्या दया नस्म्यम तद विचक्षिरे फलम केवल कार्य उपासना का और केवल कारण उपासना का फल जिन धीर आचार्यों ने दया करके हमारे लिए कहा है फल का व्याख्यान किया है वो बारहवें मंत्र से ये फल ये नारहवें मंत्र से तो निंदा हुई है और वो फल बताया जाता है आगे बताएंगे और केवल कार्य उपासना का फल होता है एक प्रकार से पहले बताया ना विद्या अमृतमाश्मूत वो अमृत है देवता भाव कार्य उपासना का फल और कारण उपासना का फल है अंधन तम प्रविशंति ये संभुति मुपा, असंभूति मुपासते जो असंभूतिक उपासना करते हैं वे प्राप्त करते हैं अंधतम को अंधतम है प्रकृति लय तो प्रकृति लय रूप फल बताया गया ना तो इस प्रकार जिन धीर आचार्यों ने दया करके हमारे लिए इन दोनों साधनों का पृथक पृथक फल बताया है उन धीर आचार्यों के वचन को हम सुने हैं ये उत्तरार्थ का अर्थ निकलेगा इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं अन्यदेव यानी पृथक एव, एव आहू फलम तो अलग ही फल बताते हैं अलग यानी किससे अलग तो कारण उपासना के फल से अलग फल किससे बताते हैं तो संभूते संभूते का लक्षार्थ बता रहे हैं कार्य ब्रह्म उपासना तो कार्य ब्रह्म की उपासना से पृथक ही फल बताते हैं वह क्या फल है तो अनिमादी ऐश्वर्यक्षणम तो कार्य ब्रह्म की उपासना करने से अणिमा लगीमा आदि जो अष्ट सिद्धि है उसकी प्राप्ति होती है तो अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप कार्य ब्रह्म की उपासना से होने वाला फल बताते हैं आहु का कर दिया व्याख्यातवंत इत्यर्थ व्याख्यान किया है धीरा चार्यों ने हमारे लिए तथा, तथा चो तुझे से कार्य उपासना का फल वर्णन किया है उन्होंने ऐसे कारण उपासना के फल का भी वर्णन किया है उसे बताने के लिए तथा शब्द है तथाच तो अन्यत आहु रसंभवात असंभो शब्द का अर्थ कर दिया का असंभूते और असंभूते ये वाचार्थ हैं और लक्षार्थ हैं अव्याकृतात ये भी वाचार्थ हैं असंभूति है अव्याकृत है न वेदांत की प्रकृति सांख्यों की प्रकृति नहीं और उसकी उपासना ये लक्षार्थ निकलेगा असंभवात पद का असंभव पद के दो पर्यावाचक शब्द बताए असंभूते अव्याकृता और लक्षार्थ बताया जा रहा है अव्याकृत उपासनात् तो अव्याकृत है कारण उपाधि और उस कारण उपाधि की उपासना ये असंभूत असंभव शब्द से लेना उस कारण उपाधि की उपासना से अन्य फलम आहु कार्य उपासना से प्राप्त होने वाले फल से भिन्न ही फल बताए हुए हैं वो कौन सा तो कहते हैं प्रविशंति यानी अंधन तम प्रविशंति ये, ये असंभूतिपास वाक्य से उन्होंने कार्य उपासना के फल से पृथक ही फल कारण उपासना का बताया है आगे है इसी अंधनतम अंधन की प्राप्ति का वर्णन पुराणों में पौराणिकों ने किया प्रकृति लय शब्द से इसलिए आगे कहते हैं कि प्रकृति लय इति पौराणिक उचित पौराणिक अने पुराणों के आचार्य तो पुराणों के आचार्य इसे ही कारण उपासना से प्राप्त होने वाले फल को ही प्रकृति लय इस शब्द से बताते हैं और इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई उच्चते यहां तक अब उत्तरार्ध का व्याख्यां तो पूर्व में भी उत्तरार्ध ऐसा का ऐसा आया था कर्म और कार्य ब्रह्म की उपासना के समुच्चय के अवसर पर इसलिए इति शब्द करते एवं सुश्रूमा धीरा नाम वचनम वचनम पद का अध्ययन कर दिया तो इस प्रकार कारण उपासना और कार्य उपासना के पृथक पृथक फल को बताने वाले धीर आचार्यों के वचन को हमने सुना है एवे धीर आचार्य कौन है तो चतुर्थ पाद में बताया ये नद विचक्षिरे तो ये ये धीर अधीरा आचार्य जो धीर आचार्य नी अस्मभ्यम तत्व कार फल कार्य उपासना तथा कारण उपासना का पृथक पृथक फल विचचक्षिरे चक्षिरे यानी तो तत् कर दिया व्याकृत अव्याकृत उपासन फलम ये तद विचीरे में जो तत् सर्वनाम है उसका फल आ, अर्थ है व्याकृत अव्याकृत उपासन फलम व्याकृत उपासन फल इसमें व्याकृत शब्द है कार्य का परामर्शक इसलिए व्याकृत उपासन फल का अर्थ निकलेगा कार्य ब्रह्म की उपासना का फल और अव्याकृत उपासन फल का अर्थ निकलेगा कारण उपाधि की उपासना का फल व्याख्यात्वत व्याख्यातवंत अर्थ है विच पद का मूल में जो विच पद है उसका व्याख्यान है व्याख्यातवंत व्याख्यातवंतर्थ तो इस प्रकार ये तेरहवे मंत्र के द्वारा समुच्चय विधान का हेतुभूत समुच्चय के अवयभूत तो एक एक की उपासना का फल कथन हुआ पूर्व में कर्म और कार्य ब्रह्म की उपासना का समुच्चय है ध्यान में आ। ने अग, कर्म है याने नित्य अग्निहोत्राधि कर्म वर्णाश्रम और कार्य ब्रह्म की उपासना इन दोनों का समुच्चय विधान पूर्ववर्ती तीन श्लोकों से हुआ उसमें तो ग्यारहवें श्लोक से ही हुआ दो श्लोक तो समुच्चय विधान में हेतु बताने वाले थे और यहां पर जो चौदहवे श्लोक से बताया जा रहा है वह कार्य उपासना और कारण उपासना का समुच्चय विधान कर्म केवल उपासना उपासना का समुच्चय तो दोनों समुच्चय में कार्य उपासना तो है ही है पूर्व में बताए गए समुच्चय में कारण उपासना नहीं कार्य उपासना के साथ कर्म है <coughs> और यहां कार्य उपासना के साथ कर्म नहीं कारण उपासना इसलिए कार्य उपासना और कारण उपासना उभय का समुच्चय विधान यहां पर होगा उपासना उपासना का ही समुच्चय और वहां कर्म और उपासना का समुच्चय अब 14वें मंत्र के द्वारा सफल समुच्चय विधान किया जा रहा है कार्य उपासना उपासना कारण का 14वें मंत्र का अवतरण भाष्य देखिए यत एव अत समुच्चय संभुत्य संभूति उपासन युक्त पुरुषार्थत्वात् च इत्याह। तो एकषाथवाच्च यत अतः तः तो शब्द का अर्थ है जिस कारण से एवं का अर्थ है कार्य उपासना तथा कारण उपासना एक एक भी सफल होने से त्याज्य नहीं है और निंदा होने से यहां एक एक उपासना श्रुति को विवक्षित भी प्रतीत नहीं होती है ऐसा जिस कारण से है अतः इसी कारण से समुच्चय ऐसा अन्वय करना तो समुच्चय उचित ही है तो किसका समुच्चय उचित है तो संभूति असंभूति उपासना यो उपासना शब्द का अन्वय दोनों के साथ करना संभूति संभूतिपासना असंभूति उपासना और तो संभूति उपासना तथा उपासना का समुच्चय क्यों अतः अतः का अर्थ है एक एक के अनुष्ठान की निंदा होने से तथा एक एक का अनुष्ठान सफल होने से समुच्चय उचित है तो और भी एक हेतु समुच्चय के विधान में बताया जा रहा है एक पुरुषार्थत्वाच्च इस पर शब्द है पूर्व में अतः शब्द से परामृष्ट हेतु का समुच्चायक च शब्द हो जाएगा और एक पुरुषार्थत्वात् अर्थ निकलेगा एक पुरुषार्थ है अनैश्वर्य मृत्यु का अतितरण पूर्वक प्रकृति लय की प्राप्ति रूप फल जो चौदहवें मंत्र के उत्तरार्थ के द्वारा बताया जा रहा है समुच्चय का फल कार्य ब्रह्म की उपासना से अनैश्वर्य, अनैश्वर्य रूप मृत्यु का अतितरण और असंभूति की उपासना से प्रकृति लय रूप अमृतत्व की प्राप्ति तो यहां अनैश्वर्य रूप मृत्यु का अतितरण पूर्वक प्रकृति लय रूप अमृतत्व की प्राप्ति यह फल लेना है एक पुरुषार्थ शब्द से और उसका हेतु कौन है वो है समुच्चय का अनुष्ठान समुच्चय अनुष्ठान करने से अनैश्वर्य रूप मृत्यु का अतितरण भी होगा प्रकृति लय रूप फल भी प्राप्त होगा तो इस प्रकार ये एक पुरुषार्थ जो अनैश्वर्यर रूप मृत्यु के अतितरण पूर्वक प्रकृति लय की प्राप्ति रूप फल है एक फल और उसका साधन भी कौन है समुच्चय समुच्चय अनुष्ठान करने वाले को यह प्राप्त होता है इसलिए भी समुच्चय युक्त ही है उसके साथ ये तो होगा इति आह इसलिए समुच्चय का विधान किया जा रहा है चौदहवें मंत्र का उच्चारण कर ले सह यद्वेदोभस मृत्युतीर्वातेदुभय सह यह द्वितीय पाद का अन्व करना यदुभ स वेद शब्द है अनुतिष्ठति तो यह याने जो उपासक तद उभयम् एने उन दोनों का सह यानी सहचर्य साहित्य समुच्चय जान करके समुच्चय हो सकता है ऐसा जान करके अनुष्ठान करता है तो वे दो कौन है जिनका समुच्चय संभव है तो वे दो हैं असंभूतिंच विनाशंज असंभूति ऐसा निकालना संभूति यद्यपि है तो भस्कर भगवान कहेंगे कि अवर्ण लोप हुआ है यहाँ पर अथवा जब संहिता पाठ करते हैं तो एंगह पदाता दति सूत्र से असंभूति के पास में जो आकार था उसका पूर्व रूप एकादेश हुआ पूर्व में वीचचक्षरे है ना तो जब दोनों मंत्रों का संहिता पाठ करते एक साथ पाठ करते हैं तो दोनों में संहिता मानेंगे तो विच चक्षरे का जो एकार है पदांत एंग है और असंभूति का आकार रस्वाकार है पदांत एंग से रस्वाकार पर में होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है तो पूर्व रूप एकादेश हुआ लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो असंभूति ऐसा निकलेगा और जब संहिता पाठ नहीं मानेंगे तो उस पक्ष में वाक्य में तो संहिता विवक्षा के अधीन होती है ना नित्य होती है का धातु उपसर्ग में समास में संहिता एक पदे नित्या एक पद में और नित्या धातु पसर्गो नित्या सा विवक्षा तो तीन स्थान पर नित्य होती है संहिता कहा एक पद में संधि करनी ही पड़ेगी संहिता होने से और संहितायाम सूत्र के अधिकार में संधि के विधायक जो सूत्र है उनके अनुसार फिर संहिता एक पद में नित्य होने से नित्य संधि होगी और धातु और उपसर्ग में भी नित्य संहिता होने से वहां भी कोई संधि प्राप्त होगी तो वो करनी ही पड़ेगी और ये जो समास उसमें भी नित्य होती है और वाक्य में वह विवक्षाधीन है तो ये तो दो श्लोक अलग अलग दो वाक्य है ना तो जब संहिता की विवक्षा करेंगे तो पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा संहिता की विवक्षा नहीं करेंगे तो आकार फिर होना चाहिए लेकिन नहीं है तो लोप समझना आकार का असंहिता पक्ष में संहिता पक्ष में तो इंग पदांत से रूप असंहिता पक्ष में छांदस आकार लोप तो जब ये करेंगे व्याख्यान करेंगे तो असंभूतिम ऐसा निकलेगा असंभूति च विनाशं असंभूति शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है कारण और यहां लक्षणा से कारण उपासना लेना और विनाशन इसमें विनाश शब्द का अर्थ है कार्य तो इसलिए विनाशम शब्द से लक्षण से लेना कार्य उपासना तो कारण उपासना तथा कार्य उपासना ये असंभूति विनाशं का अर्थ निकलेगा और इन दोनों उपासनों का उभयम सह वेद यानी विदित्व समुच्चय विदिता अनुतिष्ठति ये वेद शब्द का अर्थ निकलेगा तो जो कारण उपासना तथा कार्य उपासना के का समुच्चय संभव है ऐसा जान करके कारण उपासना तथा कार्य उपासना का समुचित अनुष्ठान करता है साथ साथ अनुष्ठान करता है आ? तो उदाहरण के लिए तो ये जो हिरण्यगर्भ गर्भ वगैरह हैं कार्य तो हिरण्य है ना तो हिरण्यगर्भ की भी अहंग्र उपासना और प्रकृति जो आनंद में कोष है अज्ञान सुसुप्ती अवस्था में जैसा होता है उसकी भी मय के रूप में उपासना ये दोनों का सह अनुष्ठान करता है तो उससे क्या होता है तो कार्य की उपासना का फल बताते हैं विनाशेन तीर्त्वा विनाशेन यानी विनाश शब्द का अर्थ है कार्य उपासना लक्षणा से तो कार्य उपासना से मृत्यु तीर्त्वा इसमें मृत्यु शब्द का अर्थ है अनैश्वर्य अनैश्वर्य भी मृत्यु माना जाता है मृत्यु होता है दुख का हेतु क्लेश और जिसके पास ऐश्वर्य नहीं है ऐश्वर्यहीन है वह भी दुखी रहता है कि नहीं इसलिए मृत्यु शब्द का अर्थ निकला अनैश्वर्य दुख का हेतु होने से तो मृत्यु का अर्थ है अनैश्वर्य और उसका उसे तीर्त्वा का अर्थ है पार करके तो अनैश्वर्यर रूपी मृत्यु चला जाता है समाप्त तो होता है पार करने करते समाप्त तो हो जाना कार्य उपासना यानी हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाला जो उपासक है उपासना से पहले उसमें जो अणिमादी ऐश्वर्य का अभाव रूप अनैश्वर्य था वह चला जाता है अनिमादी ऐश्वर्य है हिरण्यगर्भ में और उस हिरण्यगर्भ का मय के रूप में चिंतन करने वाला जो चिंतक है ये नियम है कि चिंत्य के जो गुण होते हैं या दोष होते हैं वह चिंतक में आ जाते हैं जिसका चिंतन करता है व्यक्ति उस चिंतनीय वस्तु में विद्यमान गुण दोष से धीरे धीरे वह स्वयं युक्त हो जाता वो गुण दोष उसमें आ जाते हैं चिंतनीय के तो यहां चिंतनीय है उपास्य है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में है अनिमादी ऐश्वर्य और हिरण्यगर्भ का अनिमादी ऐश्वर्य संपन्न हिरण्यगर्भ का अह्रह चिंतन करने वाला जो उपासक उस वह भी अनिमादी ऐश्वर्य से संपन्न होता है अनिमादी ऐश्वर्य से संपन्न होगा तो पहले उपासना से पहले जो अन था वो नहीं रहेगा वो समाप्त होगा यही कार्य उपासना का फल है अनैश्वर्य रूप मृत्यु का अतितरण ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है तो अनैश्वर्य रूपी मृत्यु का अतितरण हो जाता है ये तो कार्य उपासना का फल हुआ समुच्चय अनुष्ठान में और तीर्थवा और संभुत्या असंभूति पद था इसमें ने दीर्घ हुआ है इसलिए जब पदच्छेद करेंगे तो असंभूत्या निकलेगा दीर्घ होने से तो असंभुतिया शब्द लक्षणा से असंभूति की उपासना का परामर्शक है कारण उपासना असंभुतिया शब्द का अर्थ निकलेगा तो असंभुत्या यानी कारण उपासनाया अमृतम अश्नुते यहां कारण है कारण उपाधि प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया और उसकी उपासना से अमृतत्व की प्राप्ति होती है का अर्थ है प्रकृति लय रूप अमृतत्व की प्राप्ति होती है जैसे वहां विद्या अमृतम में अमृत शब्द का अर्थ कर दिया था हिरण्य गर्भ का सायुज्य देवतात्म भाव की प्राप्ति वही अमृतत्व है ना ऐसे यहां पर भी अमृतम शब्द का अर्थ है कार्य उपाधि से अहंता का व्यावर्तन पूर्वक कार्य कारण उपाधि जो त्रिगुणात्मिका माया है उसमें अहंता का स्थापन उसमें ले उसी को मैं समझना जैसे नदी का समुद्र में लय होता है तो नदी का जो नाम रूप है वह मिट जाता है और नदी समुद्र रूप से अभिव्यक्त होती है ऐसे जीव का जब तक वह संसार अंतपाती कार्य रूप उपाधि को अपनी अहंता का आलंबन बना करके रहता है तब तक तो कार्य रूप उसे माना जाता है और कार्य रूप को छोड़ करके कारण उपाधि को अपनी अहंता का आलंबन बनाएगा और वह उसी कारण में ही स्थित रहेगी तो माना जाता है कि प्रकृति लय हुआ वो प्रकृति रूप होकर के रहता कार्य उपाधि तो छूट गई कारण उपाधि उपाधिता के आलम्बन के रूप में अभी स्थित है, और वो चली जाती है ज्ञान से निर्विशेष का जो मय के रूप में साक्षात्कार हो जाए ईशा व श्रम से तो फिर वह कारण उपाधि से भी अहंता निवृत्त होती है निर्विशेष ब्रह्म में स्थित होती है तो विधेयक कैवल्य माना जाता है तो यहां पर तो अमृत है प्रकृति लय रूप अमृत उसकी प्राप्ति होती है असंभूति की उपासना से कारण की उपासना से इस प्रकार कार्य ब्रह्म उपासना समुचित प्रकृति उपासना का फल हुआ अनैश्वर्य रूप मृत्यु का अतितरण पूर्वक प्रकृति लय रूप अमृतत्व की प्राप्ति भाष्य को देखिए संभूतिंच विनाश वेदो भय सह इसमें विनाशिन पूर्वाध तो स्पष्ट हैं इसलिए इसकी व्याख्या नहीं की उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान उत्तरार्ध में पहला पद है विनाशेन इस विनाशेन पद का व्याख्यान करने के लिए पहले प्रतीक के रूप में ग्रहण किया विनाशेन ये लिखा है न्याख्या पद का ग्रहण है अब व्याख्या की जा रही है पहले प्रातिपदिकार्थ बता रहे हैं विनाशेन तृतीय अंत है उसमें दो अंश है एक प्रकृति अंश एक प्रत्यय अंश। प्रकृति अंश है प्रातिपदिक सूप की प्रकृति होती है प्रातिपदिक तो प्रातिपदिक है विनाश शब्द उसका अर्थ कर रहे हैं विनाशो धर्मो यश्य कार्य से धर्मिना अभेदेन उच्चते विनाश इति तो विनाश धर्म है जिसका अंतिम विकार विनश्यति से बताया गया तो जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाश रूप मृत्यु यह अवश्यम भावी होता है कार्य का इसलिए हिरण्यगर्भ का भी जन्म हुआ है तो विनाश होता ही है उपाधि का इसलिए यहां विनाश शब्द से विनाश रूप अंतिम विकार को लिया जा रहा है और वह है धर्म जिसका उसे कहा जाएगा मत्वर्थीय अचप्रत्यांत मान करके विनाश शब्द को आ, विनाश धर्म वाला विनाशी इस अर्थ में विनाश शब्द है अचप्रत्यांत है इसलिए कहते हैं तेन धर्मिना अभेदेन विनाश विनाशी धर्म के वाचक विनाश शब्द का विनाश शब्द से मतवर्थी अचप्रत्यय करके विनाश शब्द बनेगा तो दोनों में दिखने के लिए तो रूप एक जैसा दिखेगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा मत्वर्थीय अचप्रत्यांत का तो अर्थ निकलेगा विनाशी और मत्वर्थी अचप्रत्यय रहित केवल विनाश शब्द का अर्थ निकलेगा गह प्रत्यांत विनाश शब्द का विनाश रूप धर्म तो विनाश शब्द यहां पर धर्मी का परामर्शक हो रहा इसलिए कहते तेन धर्मिना अभेदेन उच्चते विनाश और विनाश इस प्रातिपदिक का अर्थ हुआ कार्य जिसका विनाश अवश्यम भावी है वह उकार्य होता है और विनाशेन ये तृतीयांत है इसलिए उसका अर्थ कर रहे हैं कि तेन यानी विनाशेन और उससे भी लक्षणा से लेना उसकी उपासना तो तद उपासने लक्षार्थ बताया तो तद उपासन यानी विनाश उपासन तो विनाश की उपासना का अर्थ है कार्य ब्रह्म की उपासना तो विनाश न का निकला कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्युम पद का अर्थ करते हैं अनैश्वर्य अधर्म कामादि दोष जात मृत्युम ये मृत्यु है कौन कौन अनैश्वर्य मृत्यु है और अधर्मा मृत्यु है काम यानि इच्छा मृत्यु है और आदि शब्द से और भी क्रोधादि जो दोष हैं, इन्हें कहा जाता है मृत्यु विषय चिंतन आदि को हिरण्यगर्भ की उपासना का परिपाक होने पर जिसका हिरण्यगर्भ गर्भ उपासन रूप साधन परिपक्व हो गया उसकी अहंग्र उपासना कर रहे थे हिरण्य की तो अहंग्र उपासना का परिपक् माना जाता है उपासक की अहंता उपास्य में सुस्थिर हो जाए तो उपास्य में अहंता सुस्थिर हो जाएगी हिरण्यगर्भ में तो हिरण्यगर्भ में अनैश्वर्य नहीं है तो इसमें भी अनैश्वर्य नहीं रहेगा हिरण्यगर्भ में कोई पाप नहीं होता हिरण्यगर्भ का विशेषण आता है छांदो की उपनिषद में एक हिरण्य गर्भ का नाम बताया है उत और उत ये नाम होने से क्यों नाम पड़ा है उत कहते इसलिए उत नाम पड़ा है कि वो सब पापों से ऊपर हैं, पाप रहित हैं। इसलिए उसे कहा जाता है सर्वेभ्यः उदगत इति पापम्भ्य ऐसा कहा जाता है तो इस प्रकार ये जो उत है उससे क्या निकल रहा है कि वह अधर्म से रहित है और वो अधर्म से रहित तो हिरण्यगर्भ में जिसकी अहंता स्थिर हो गई है उसमें भी अपने चिंतनीय हिरण्यगर्भ का जो धर्म है अधर्मराहित्य सर्वपापराहित्य वो आएगा न और हिरण्यगर्भ में संसार के किसी पदार्थ को प्राप्त करने की कामना नहीं होती क्यों नहीं होती इसलिए कि हिरण्यगर्भ को संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अप्राप्त हो वही संसार का अधिपति है ना तो संसार के अधिपति को क्या अप्राप्त है कुछ भी अप्राप्त नहीं है आपके पास जो प्राप्त है जिसका जिसके स्वामी आप हैं तो उसे प्राप्त करने की आपको इच्छा नहीं रहेगी जो अप्राप्त अनुकूल पदार्थ है उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है और हिरण्यगर्भ तो गर्भ को तो संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो अप्राप्त हो सब प्राप्त है इसलिए हिरण्यगर्भ में कामना नहीं रहेगी संसार के पदार्थ की और ऐसे संसार की सारी वस्तुएं जिसे उपलब्ध है ऐसे हिरण्यगर्भ की जो उपासना कर रहा है उपासक उसमें भी काम का, धर्म आएगा ना इसलिए वो भी काम रूप दोष से भी रहित हो जाएगा और हिरण्यगर्भ को और भी कोई दूसरे दोष हिरण्यगर्भ में नहीं है जिसे हम आदि शब्द से ग्रहण करना है इसलिए उन दोषों से दोष जात को क्या कहा गया मृत्यु ये सारे अनैश्वर्यादि दोष जात रूप मृत्यु का तीर्थवा का अर्थ है अतितरण करके उसे पार करके किससे तो कार्य उपासनाया हिरण्यगर्भ की उपासना से उपासक हिरण्यगर्भ के धर्मों से युक्त होने के कारण जो उपासना से पहले अनैश्वर्यदि रूप मृत्यु था उसका अतिक्रमण कर लेता है यह विनाशे नृत्यु तीर्थवा का अर्थ निकलेगा तो मृत्युं हिरण्य हिरण्यगर्भ उपासनेन ही अनिमादी प्राप्ति फलम हिरण्यगर्भ उपासनेन इसमें भ पर रेफ की मात्रा होनी चाहिए वो नहीं है नए पुस्तक में है हिरण्य गर्भोपासने न रेप की मात्रा है इसमें पहले पुराने में नहीं है अनिमादी प्राप्ति फलम हिरण्यगर्भ की उपासना का फल है अणिमादी की प्राप्ति अनिमादी है मृत्यु के विरोधी मृत्यु है अनैश्वर्यादि और अनैश्वर्यादि के विरोधी है अनिमादी हिरण्यगर्भ की उपासना करने से अनिमादी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो आ, जो अनैश्वर्य चला जाएगा तो तेन अनैश्वरिया मृत्युम अतीत तो तेन याने अणिमादि प्राप्त हिरण्य कार्य ब्रह्म की उपासना से की प्राप्ति हो गई उससे अनैश्वर्यादि रूप मृत्यु का अतितरण हो गया असंभुत्या अमृतम अश्नुते इसका अर्थ कर रहे हैं आगे असंभुतिया यानी अव्याकृत उपासनाया असंभूति शब्द का अर्थ है अव्याकृत उपासना और उससे अमृतम यानी प्रकृति लय लक्षणम अश्नुते प्रकृति लयात्मक जो अमृतत्व है उसकी प्राप्ति होती है अव्याकृत की उपासना से जो चौदहवे मंत्र का पूर्वाध है उसका जो प्रथम पद है संभूतिम ऐसा दिख रहा है उसके आदि में आकार था उसका लोप हो गया है उसे भाष्कार भगवान कह रहे हैं संभुति विनाशंत्र अवर्ण लोपे निर्देशो द्रष्टव्य जो चौदवे मंत्र का पूर्वार्थ है उसमें संभुतिम ये जो निर्देश है अवर्ण लोप पूर्वक निर्देश है वह अवर्ण का लोप छांदस हुआ है असंहिता पाठ में तो कहा कि यहां पर अमृत शब्द का अर्थ प्रकृति लय क्यों किया जा रहा है तो कहते इसलिए कि यहां असंभूति की उपासना का फल बताया जा रहा है असंभूति है त्रिगुणात्मिका माया और त्रिगुणात्मिक और ये हो जाता है कि उपासक को उपास्य की अहंग्रह उपासना करता है तो उपास्य भाव की प्राप्ति होती है तो यहां असंभूति शब्दित अभ्याकृत की उपासना से प्रकृति लय प्राप्त होगा प्रकृति में तादात्म्य होगा उसका और प्रकृति लय ये अभ्याकृत उपासना का फल है उसके बिना संभव नहीं है जैसे हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हिरण्यगर्भ उपासना के बिना असंभव है ऐसे प्रकृति लय रूप जो फल है प्रकृति का तादात्म्य वह प्रकृति की उपासना से ही प्राप्त हो सकता है यह नहीं कि कार्य ब्रह्म की उपासना कर ले या निर्विशेष ब्रह्म को जान ले तो उससे प्रकृति लय होगा ऐसा नहीं प्रकृति की अंग्रह उपासना करने से ही प्रकृति लय रूप फल प्राप्त होगा और यहां असंभुतिम ऐसे आकार का लोप नहीं मानेंगे यदि तो संभुतिम शब्द का तो अर्थ निकलेगा कार्य ब्रह्मा तो कार्य ब्रह्मा की उपासना से तो प्रकृति लय नहीं होता है ना इसलिए और विनाश शब्द तो कार्य का परामर्श खाई है और संभूति शब्द का भी अर्थ कार्य ब्रह्म ही होगा तो द्विरोक्ति हो जाएगी पर्यावाचक दो पद हो जाएंगे ना एक वाक्य में तो ये तो पर्यावाचक हो जाएंगे इसलिए आकार का लोप मान करके संभूति से असंभूति समझना और विनाश है कार्य तो असंभूति हुई कारण उपासना और विनाश हुआ कार्य उपासना इन दोनों का समुच्चय अनुष्ठान करने से अनैश्वर्यादि रूप मृत्यु का अतितरण पूर्वक प्रकृति लय की प्राप्ति रूप एक फल होता है ये प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधात तो इससे कहा गया वो रहेगा एक लाख वर्ष पर्यंत फिर जन्म लेगा तो यहाँ प्रकृति लय रूप एक फल बताया गया ना प्रकृति लय कैसे फल होगा इसे बता रहे हैं टीकाकार सांसारिक दुख अनुभव अभावे न सुसुप्तिवत प्रकृति लयस्य इत्यादि के द्वारा ये हैं दो पंक्ति दो दो तीन पंक्ति है ना तो इसलिए अभी तो नहीं हो पाएगा इस पर विचार कल करते हैं